ृष्ण शंकर शंकरण केश भगवंत ओम पूर्वाभ्या निष्ठादयात्मन योग से गीतवाद वेदार्थस्य च सप्तवा वक्त्यशेषाभागस् कृत्रिमशा निवृत्त वंशकथन पूर्विका स्तुति भगवान उत्तर चतु्याय प्रारंभ में श्री भगवान है। किसी अभिप्राय से टीका पूरा करते अध्याय अध्या अध्या अध्या अध्या और तृतीयध्याय दोनों के द्वारा निष्ठा दयात्मन योग से गीत निष्ठा निष्ठाद्वयम आत्मा स्वरूपम योग निष्ठा निष्ठाद्व आत्मा ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा दो निष्ठा है निष्ठा है उसका स्वरूप योग ये कहा गया योग ये ज्ञान योग कर्म योग दो निष्ठा है ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा ये कहा गया है वेदार्थ से समाप्त वेद का अर्थ यही ज्ञान योग और कर्मयोग यही वेदार्थ है वेद का तात्पर्य इसमें ये समाप्त हो गया जो पूरा हो गया और आगे कुछ उपदेश करने के लिए नहीं रहा कर्मनिष्ठा है उपाय ज्ञान निष्ठा है उपेय मुख्य का साधन है ज्ञान अनिष्ठा है उसके साधन कर्मनिष्ठा है ये सब कह दिया वक्तव्य से स्वभा और कुछ बचा नहीं कहने के लिए अभी जो कहा गया है योग निष्ठा देयात्मक योग उक्त योग से पृथ्वी तो में ये योग दो निष्ठा ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा आत्म योग एक कृत्रिम है अपने मन से कोई को बनाकर का इसी कर निवृत्ति करने, करने के लिए शंका निवृत्ति करने के लिए वंश कथानुपूर्विका स्तुतिम भगवान उक्तवान की की इसी की स्तुति भगवान की वंश कथानुपूर्विका वंश दो प्रकार है जन्मना और विद्या जन्म से तो पिता पुत्र वंश ही प्रसिद्ध है विद्या से भी आचार्य परंपरा से विद्या की प्राप्ति होती वो भी वंशाय। आचार्य शिष्य शिष्य से उसके ये परंपरा से विद्या की प्राप्ति होती कथन पूर्व युति वंश कथनिका वंश कथन पूर्विका स्तुति पहले वंश कथन करके स्तुति भगवान उतवा की श्री भगवाच इमंसते योगवान व्यय पिवश्वान्मन प्राह मनो योगं कवे ब्रवीति श्लोक करते के पहले भूमिका है श्री भगवान आगे टीका में तबेत तो भगवत वचन वृत्ता अनुवाद द्वारा प्रस्तुति आरंभ करते भगवान वाच्य का भगवान का जो वचन है वृत्त अतीत अनुवाद के द्वारा आरंभ करते योयम योगो अध्याय द्वेन उक्त ज्ञान निष्ठा लक्षण स संन्यास कर्मयोग उपायो यस् वेदापरिश् प्रवृतिवृत्तिलक्षण गीतासु सर्वासु अयम योग विवक्षित भगवता अथ पिछमा जो योग कथन स्तौतीध्याय कह गया द्वित तृतीयध्याय कहा गया ज्ञान निष्ठा लक्षण ज्ञान निष्ठा लक्षणम स्वरूप योग ज्ञान निष्ठा योग है संन्यास ज्ञान निष्ठा संन्यास के साथ ये योगे ये कहा गया उपायो कर्मयोग उपाय कर्मयोग उपाय कर्मयोग उसका उपाय ज्ञान लक्षण योग का योग मुख्य है ज्ञान निष्ठा लक्षण ससन्यास कर्मयोग जिसका उपाय है साधने, साधन है यशन वेदार्थ उसमें समाप्त हो ई सन्यास ज्ञान निष्ठा लक्षण योग में प्रवृत्ति लक्षण निवृत्ति लक्षण वेदार्थ वेद का अर्थ दो प्रभु लक्षण जिसका निवृत्ति लक्षण निवृत्ति लक्ष्य है प्रवृति लक्षण है यागा कर्म वह उसमें समाप्त है क्योंकि उपाय है भी ज्ञान योग उपाय से कहा गया वेद में और निवृत्ति लक्षण उपाय है निवृत्त लक्षण वेदार्थ ज्ञान निष्ठा लक्षण यही संपूर्ण वेदार्थ परिस मुख्य ज्ञान निष्ठा लक्षण योग में ही कर्म योग उसका उपाय हुए गीता सर्वासु अयम योग विवक्षित सम्पूर्ण गीता योग विवक्षित है भगवान गीता अतः परिसम वेदार्थम अनु वेद का समाप्त हुआ दोनों अध्याय पूरा हुआ ऐसे मानते हुए तम तम का वेदार्थम थन के द्वारा स्तुति करते हैं भगवान ठीक टीका मैं उत्तम में एवं योगम विभाज्य अनुवाध्यायी उसको विवाह का स्पष्ट अनुवाद करते हैं अनुवाद पश्चातवाद पहले कह दिया है द्वितीय दो अध्यायी फिर कह देते ज्ञान निष्ठा लक्षण तद भगवत वचन हो गया टीका में असन्यासेना कर्तव्य सहित से ज्ञानात्म योग कर्मा के योग हेतु अतच उपाय होता निष्ठा दया प्रतिष्ठा संहित कर्तव्यतः यजेत सर्वकाम इसे वाक्य सूची वाक्य वेद में सर्ग काम यजेत सर्वकाम इच्छा वाला याग करे इसे सिद्ध होता है याग फल किले या कर याग का फल क्या है स्वर्ग याग फल है स्वर्ग स्वर्ग के लिए ही याग का जो फल है उसके लिए याग साधन है तो यागे न स्वर्गम भावेत उसमें तीन आकांक्षा होती विधि धन से किम भावेत, के भावेत, कथम भावेत। किम भावेत तुम्हें साध्य क्या आकांक्षा है यागे न किम भावेत उत्पादित स्वर्गम यागे न स्वर्गम उत्पादित किम भावना साध्य की आकांक्षा साध्य विधि वाक्य सुनने से साध्य क्या इसका क्या फल है किम भाव तो स्वर्गम भाव इष्टम स्वर्गम भावे थे फिर स्वर्ग यदि साध्य है के न भावे करण की आकांक्षा होती के न स्वर्ग भावे थे तो यागे न सर्गम भावे थे अभी साध्य आकांक्षा होने के कर बाद कर्ण आकांक्षा हुई कर्ण आकांक्षा पर कथम भावे थे जैसे छिन्द्यात विन्ध्यात्ष्टम किम सिंधिया करे का न कुटारे न फिर कथन ये कथन भाव आकांक्षा है उसको उद्यम में नहीं पात्य कुठार उठाए पीठे तो उच्छेद करे ये होता है कथन भाव की आकांक्षा किस प्रकार करे उसको कहते इति कर्तव्यता कर्तव्य से इति इति इस प्रकार करना है ये इति कर्तव्य इसमें इति कर्त्तव्यता इस प्रकार करना है कथम स्वर्गम भावित याग है नकांक्षाओं या से उसमें अंग जितने अनुष्ठान पूर्वक अमुक अमुक कर्म करके याग से स्वर्गम भावे इस अर्थ होता है यहाँ इस प्रकार ज्ञान योगे न मोक्षम प्राप्त आद कथम तो उसका संन्यास है न सं्यास हो गया कर्तवा इतनी कर्तव्य होता है कथम भाव आकांक्षा पूर्वक है ज्ञानात्मन योग योग क्या है ज्ञानम आत्मा से ज्ञान रूप योग है ज्ञान योग है ज्ञान एवं योग ज्ञान योग और दूसरा है कर्म योग कर्म एवं योग कर्मा योग कर्मा के योग हेतु कर्म नाम का योग ज्ञान योग का हेतु साधन है अतच उपाय उपयोग होता है निष्ठा द्वयम उपाय हो गया कर्म योग उपाय हो गया ज्ञान योग दोनों मिलकर उपाय उपयोग होता निष्ठाध्यम दो निष्ठा निष्ठाद्वयम प्रतिष्ठापित पूर्व कहा गया निष्ठादेव दोग द्वे दो योगे उसमें सब कुछ आ गई भक्ति आदि उसमें अलग भक्ति अलग ज्ञान योग और कर्म योग उगते योगद्वय द्वे परमाणु प्रमाण कथन करते ज्ञान योग में भी भक्ति कर्म योग में भक्ति उपासना दो नस्मिन वेदार्थ परिस अथवा ज्ञान से कर्म ज्ञानयोग पहले स्फुट प्रमाण देने के लिए वेदाश्त अथवा ज्ञान योग कर्मयोगयोग्री कर्मयोगय कर्मयोग उपाय ज्ञान से ज्ञान योग कर्मयोगयोग कर्मयोगय बहुब्री कर्म कर्मयोग उपाय सकर्मयोग उपाय का कर। का प्रत्येक होता है, है। कर्मयोग उपाय जिसका ज्ञान योग है। ये स्पष्टीकरण करते स्फुटी वेदार्थ परिसमाप्त तो प्रवृत्ति लक्षण निवृत्ति लक्षण कर्मयोग उसमें आया वह भी उसके उपाय प्रवृत्ति लक्ष्यते ज्ञाते कर्मयोग प्रवृत्ति लक्षण प्रवृत्ति लक्ष्यते लक्ष्य थे ज्ञायते प्रवृत्ति से निश्चित होता है कर्मयोग निवृत्ति आलक्ष्य थे ज्ञान योग ये प्रवृति लक्षण निवृत्ति लक्षण ज्ञान कर्म कर्मयोग और ज्ञान योग यद्यूस्वी अध्या यथोक्त निष्ठाद्वय व्याख्यात पूर्व दोनों अध्याय द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय में यथोक्त निष्ठा दो ज्ञान निष्ठा दो निष्ठा निष्ठाद्वें व्याख्यात दोनों की व्याख्या होगी फिर भी वक्षम अध्याय वक्तव्यारम अस्त तो आगे अध्याय में तो और कुछ कहना होगा ये दो निष्ठा तो कह दिया और कुछ होगा अगले अध्याय में और सोलह पंद्रह अध्याय बाकी वक्त आशंका सर्वासु अयम योग विवक्षित भगवता ये संपूर्ण गीता में भगवान श्री कृष्ण की विवक्षा ही योग ज्ञान योग ही मुख्य है उसका उपाय है कर्म योग ये संपूर्ण गीता में यही है स्पष्ट करे भगवान भाष्य कार्य कर जितने जितने अलग अलग नाम योग आएगा सब यही है ज्ञान योग मुख्य है उसका उपाय कर्म योग संपूर्ण गीता में यही भगवता विवक्षित है ये कहना चाहते हैं कथम तर समरा अध्याय से प्रवृति यदि यही योग है कि आगे अध्याय की प्रवृति क्यों अतः अतः परिसमाप्तम वेदार्थम वर्णान तम वंश कथन भगवान भगवान मानते वेदार्थ समाप्त हो गया ऐसे मानते हुए तम तम कहते वेदार्थम स्तौती श्री भगवान स्तुति करते कथम कहना प्रकार वंश कथन वंश कथन करके ऐसे परंपरा से ये वेदार्थ प्राप्त है ऐसा कथन करके स्तुति करते वंश कथन संप्रदाय उपन्यास ये संप्रदाय है गुरु शिष्य परंपरा उसका उपन्यास कथन संप्रदाय उपदेश कृत्रिम शंका ये योग तो परिवश थी संप्रदाय उपदेश गुरु शिष्य परम्परा का उपदेश क्या करेगा उसमें योग में अर्थ में कृत्रिम तो संख्या की निवृत्तिया कृत्रिम है, कोई बनाया किसने आपने मन से ये संख्या की निवृत्ति करके योग स्तुत् योगी की स्तुति में परिवेशन समाप्त तो होता है कहू संप्रदाय उपदेश वेद ही मूल है उसके अनुसार ही सब कुछ स्मृति भी सब किस और जितने कृत्रिम है कुछ दिन चलते समाप्त हो जाते बहुत कृत्य में कुछ न कुछ बनाते हैं कोई को था था। को को कोई कहते वेद को छोड़कर अन्य कुछ कहते कोई वेद के सहार निकालते विभिन्न प्रकार कहते वेद ही मूल है ये स्तुति करते भगवान ने ये कृत्रिम नहीं है ये गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त है नया कोई कह कर के नया मत चलाना चाहते नया कहते गुरु शिष्य परम्परा से प्राप्त है गुरु शिष्य परम्परा उपन्यास में वो अनुक्रामी गुरु शिष्य परम्परा कथन ही कथन करते इम योगम योगम योगम भगवान कहते ये जो अव्यम योग योग है अविनाश योग है विवस्वान्न सूर्याय उक्तवान मैंने कहा था पहले मन व्य प्रा मनु का चतुर्थंद मनु के लिए विवस्वान आदित्य ने मनु मृत का मनु इच्छा कवे अब्रवीत इच्छा कम कपन पुत्र को अस्य सन्नीत विषय दर्शय श्लोक में योग क्या है भाष्यकार भगवान कहते हैं इमं अध्याद योग्या उपाय भूतकर्म होने वा आदित्य है उसका अर्थ आदित्य है स्वर्ग आदो प्रोक्तवान स्वर्ग की सृष्टि के आदमी में मैंने कहा था अहम प्रोक्तवान अहम प्रकाशन उक्तवान जगत परिपाली नाम क्षत्रिय नाम जगत को परिपालन करने वाले क्षत्रिय उनमें बल देने के लिए इस योग के द्वारा ही बल प्राप्त होता है ठीक है में? यो, योग ज्ञान निष्ठा लक्षण कर्मयोग उपाय लम योग क्या है ज्ञान है लक्षण स्वरूप जिसका कर्मयोग उपाय से प्राप्त होने वाले कर्मयोग उपाय से कर्मयोग उपाय उससे प्राप्त होता है ज्ञान लक्षण योग स्वयं अकता प्रयोजन व्यग्रहण परा प्रवृत्ति असंभवात् भगवत अस्तथाविध प्रवृति दर्शनाथ कृतार्थ का कल्पना स्वयं जो तक तो कृतार्थ नहीं है अकृतार्थ है न कृतार्थी तो कृतार्थ कृत अर्थ न सकृतार्थ जो प्रयोजन सिद्ध कर लिया उसको कहते कृतार्थ जो तो कृतार्थ नहीं हुआ प्रयोजन व्यग्रणाम सर्वत्र प्रयोजन के व्यग्रह क्यों करूँ क्या करूँ जब तक कृतार्थ नहीं होता है वो परवृत्त नहीं हो सकता है परार्थ प्रवृत्ति असंभवाद जब पर करने के लिए प्रवृत्ति कहते हैं वस्तुतः तो तो प्रयोजन सर्वत्र अपना तो कुछ प्रयोजन उसको देखना है कृतार्थ हो गया तो अपना कोई प्रयोजन जब तो कृतार्थ नहीं होगा अपने कुछ इच्छा है कुछ प्राप्त तो करना है कुछ करना है कर्तव्य है ये लगता है व्यग्रह होता है मन प्रयोजन व्यग्रहान और परार्थ प्रवृत्ति असंभव अन्य के लिए प्रवृति होनी चाहती वस्तुतः जब कुछ करते हैं परोपकार आदि करते हैं सेवा आदि करते हैं और मुख्य कुछ प्रयोजन के उद्देश्य से, से करते हैं और जब तो कृतार्थ हो जाता है ज्ञान हो जाता है तब तो अपना कुछ प्रयोजन ही केवल परार्थ ही प्रवृति जब परोपकार कोई करता है वो भी उसमें स्वार्थ है उसे कुछ मेरा कल्याण हुआ कुछ परमात्मा प्रीति अंत शुद्धि ज्ञान कुछ न कुछ और पाएगा और जो कृतार्थ हो जाता है अपना प्रयोजन नहीं रहता है तो वस्तु तो पार्थ संभव है इसलिए साधकों को सेवा परोपकार तो ठीक है जहाजा परार्थ प्रवृति कहा करके लोग उपकार करने के लिए लोक कल्याण के लिए हम जाते हैं कथा प्रवचन करने के लिए वो भावना नहीं करके स्वयं पहले कृतार्थ होना चाहिए अपने कृतार्थ होकर के उपकार करें नहीं तो केवल लो लोक कल्याण की भावना से बाहर गए अपने मार्गो से हट जाते हैं अकृतार्थान परार्थ प्रवृत्ति असम्भवात्थ प्रवृत्ति तो भगवान परोपकार के लिए प्रवृत्ता होते ही इससे कृतार्थता कल्पनीय कहा अव्यय वेद मूलत्वा अव्यय योगी इम अव्यय योग को अव्यय का अविनाशी अव्यय कैसे योग हुआ अव्यय अविनाशी वेद अव्य वेद मूलम से अव्यय वेद मूल कौन से योग अव्यय अविनाशी जो वेद मूल के उसका विनाश नहीं होगा वो निश्चय रहेगा अगर अपने कल्पित की तो कुछ हो तो थोड़े दिन चलता है थोड़े दिन हो जाता है योग सनातन धर्म इसलिए का हमेशा ही रहेगा वेद जिसका मूल है किमिति भगवता कृतार्थ नोगा प्रवचन कृत कहा तो, तो भगवान कृतार्थ पर भी योग के ऊपर प्रवचन उपदेश क्यों क्या तथा पहले योग को उन्होंने कहा था विवसान सूर्यो को तो कृतार्थ सूर्यो के लिए भी प्रवचन उपदेश क्यूँ किया तथा जगत परिपालित्राम क्षत्रियनाम बड़ा धन इसके लिए जगत पालन करने वाले क्षत्रियों को बल देने के लिए कथम यथोत योग क्षत्रियनाम बड़ा धन तथा योग से क्षत्रियों का बड़ा धन बल के ऐसी होगा तथा तेना बल युक्त समर्था भवंती ब्रह्म परिरक्षितम् योग बल से युक्त तो होने पर ही ये क्षत्रिय धर्म से पालन करते ये योग युक्त होकर के ही राज्यपाल ने करना है राज्य की रक्षा करना है तब समर्थ होते हैं ब्रह्म परिर ब्रह्म या ब्राह्मणत्व जाति ब्राह्मणत्व जाति की रक्षा करने के लिए समर्थ होते हैं ब्राह्मण केवल नियम क्षत्र होते ऐसे योग वाले से युक्त होने के कारण योग वाल से युक्त पर समर्थ होंगे योग वाल से युक्त नहीं तो ब्राह्मणत्व की रक्षा करने के लिए समर्थ नहीं होगी ठीक है क्षत्रियना योग बल युक्त के क्षत्रिय ब्रह्म परिचित समर्थाती ब्राह्मणोत्व तो जाति की रक्षा करने के समर्थ होते ब्रह्मा से क्या ब्रह्म शब्द है ना ब्राह्मणोत्जा उचित ब्रह्म परिचित ब्रह्म तो ब्राह्मणोत्व जाति यद्यपि योग प्रवचन क्षत्रम रक्षित योग का उपदेश तो क्षेत्र सूर्य को क्या की रक्षा हो जाएगी तेन से ब्राह्मणत्म और क्षत्रिय ब्राह्मणत्व की रक्षा कर दे ठीक है तथा भी कथम रक्षणियम जगत अशेष सा रक्षितम सारे जगत जगत परिपाल संपूर्ण जगत रक्षा कैसे जगत की रक्षा कैसे होगी योग प्रवचन से क्षत्रिय की रक्षा और क्षत्रिय के द्वारा की रक्षा हो जाए किंतु तो अशेषण जगत तो कथम रक्षणीय रक्षितम संपूर्ण जगत जिसकी रक्षा करनी चाहिए आपको वो कथम रक्षितम तो कैसे हो जाएगी इत आशंका भा, कहते भगवान मेकर ब्रह्म क्षत्र परिपालित जगत परिपालितुम अलम यदि ब्राह्मण जाति का परिपालन हो क्षत्र का परिपालन ठीक हो भलेयुक्त उनमें सामर्थ्य है तो जगत परिपालितुम अलम समर्थम जगत परिपालन होना ऐसे में नहीं रहने से जगत पालन ठीक नहीं होता है धर्म से ही क्षत्र ब्राह्मणों के ऊपर भी शासन करता है ब्राह्मण धर्म के उपदेश करके जगत पालन करने के लिए समर्थ होते है कर्म फलभूत जगत अनुष्ठान द्वारा रक्षित अध्याम ब्राह्मण क्षेत्रीय अभियान कर्म फलभूतम जगत ये जगत है कर्म फल है सब प्राणियों के क्यों है कर्म फल देने के लिए जगत की स्थिति होती है कर्म फलभूतम जगत उस जगत तो कैसे रक्षा जगत की रक्षा कैसे अनुष्ठान द्वारा कर्म अनुष्ठान जो शास्त्र में कहा गया उसके अनुष्ठान के द्वारा ही जगत रक्षित जगत ही रखा होगी क्यों कर्म नहीं तो कर्म फल कैसे कर्म फल प्राप्त करने के लिए कर्म शास्त्रीय कर्म करने से रखा होगी आप होने पर इसे जगत नहीं चलेगा योगस्य से अव्यय तो योग अव्यय इसलिए पहले कहा अव्यय वेद मूलक होने से पहले कहा था दूसरा है कहते अव्ययम अव्यय फल उसका फल जो ज्ञान योग का फल मुख्य अविनाशी ब्रोति तो तो कर लेता है फलम फलम यस्य फलकत्वाद् व्यय हुआ नर्म फलव योगफल साध्यणुत मनते ज्ञान फल साध्यवाद कर्म फलवत्त योग जो ज्ञान योग फल है मोक्ष वह चैष्णु है चैष्णु का तो अनुमान करेंगे तो क्या साध्यवाद साध्य न दृष्टानते कर्मफलवत्था कर्म फलम कर्म साध्यवाद चैष्णु तथा योगफल मोक्षात्मक साध्यवाद चैष्णु अनुयका तो है सिद्धांति का दंडे त्या है अस्य योगस्य योगस्य फलं षा योग का जो फल है, जो है। यो क्या है सम्यक्षण से योग क्या साक्षात्कार कर ज्ञान निष्ठा योग उसका जो फल है हैोक्ष नष्ट नहीं होता है नित्य, है। नित्य फल को अपन श्रुति प्रतिहतम अनुमानम न प्रमाणी भवती भाव न स पुनरावर्त की पुनरावृत्ति नहीं होती अपन श्रुति के द्वारा ये अनुमान बाधित हो जाए प्रतिहतम अनुमान अनुमान क्या था साध्यत्विष्णुतम तो किन्तु तो बाधित साध्य साध्यकत्व तो बाधित हो जाएगा अपन शुक्ति से बाधित अनुमान न प्रमाणित अति बाधित होने से प्रमाण नहीं होगा अबाधित विषयत्व भी, भी चाहिए हेतु तो जिसका विषय बाधित हो जाए वो हेतु तो अपन साध्य साधन नहीं कर सकता है भगवता विवस्वते योग तत्व परिवर्तित इत्या संख्या विवस्वान आदित्य को भगवान ने योग कहा हो वही राह समाप्त हो जाएगा संक्राम से कहते नहीं सच विवस् मानवे पढ़ा विवस्वान में मनु को उपदेश किया मनु ऋक्षा कवि स्वपुत्र आदि राजा अभ्रवित इच्छा को जी आदि राजा मनु के पुत्र उसको भी मनु ने उपदेश किया था ठीक है स्वपुत्रा तो उभत्र संपद्ध थे मनु इच्छा कवि पहले विभवान मन विनो ऋक्षा कवे स्वपुत्र आय दोनों के साथ संबंध करना आदि राजा यदि इच्छा को सूर्य वंश प्रवर्तकते ना वैशिष्ट मुचित <coughs> इच्छा को ही सूर्य के प्रथम राजा सूर्यवंश का प्रवर्तक है वैशिष्ट का इच्छा को उनको प्रदेश किया श्लोक गुरु श्री इम हाँ ये योग का कथन हो गया परम्परा से प्राप्त हुआ या वंश कथन किया गया वंश कथन करके योग की स्तुति हुई वैदिक योग गीता में कहा गया है मुख्य ज्ञानी हो गया उसका उपाय है कर्मयोग इसे परंपरा से प्राप्त कथन करते भगवान स्तुति करने के लिए योगी परंपरा परम्परागते विशिष्ट जन सम्म, सम्मति उदाहर थी योग परंपरा से प्राप्त हुआ विशिष्ट सम्मति विशिष्ट जनों की सम्मति उदाहरण देते एवं <गी> जसो सकाले नेह महता सकाले नेह महता युगो युगो योगो नष्ट पर म योगम एवं परंपरा प्राप्त राजस्व विदु राजा असो ऋषि राजस्व राजा नजस्व राज जाना इसी परंपरा प्राप्त योग सह महता काल में स योग नष्ट दीर्घ काल होने से योग नष्ट हो गया परंत अर्जुनों को संबोधन करते तस् कथम संप्रति वक्त यदि पहले कहा था अभी क्यों कहते सकाले नहता योग नष्ट नष्ट हो गया अभी यहाँ श्लोक की व्याख्या करते भगवान मत <coughs> से कहकार पूर्वाधि एवं क्षत्रियंपरा प्राप्त राजते ऋष्च राजद योग क्षत्रिपरम्परा से इस योगयच राजू राज राजा विदु विधु इम योगे स योग काल महता दीर्घेन नष्ट दीर्घेना दीर्घेना का महता दीर्घका नष्ट हो गया विन संप्रदाय विचिन्न संप्रदाय योग से और गुरु शिक्षा परंपरा उद्देश्य चिन्ह हो गया संप्रदाय संपूदा ऋषि के लिए क्या संपत्ति सम्पत्ति राजत्व ये समय सुक्षार्थ अनिरीक्षण चमत्तम ऋषितम ये राजा थे ऐश्वर्य संपत्ति राजा के पास राजा होते हुए ऋषि होने से राजसी होंगे उन्हें भी ऋषित्व क्या है सूक्ष्मार्थ अनिरीक्षण समर्थ चमत्तम सूक्ष्म निरीक्षण के सामर्थ्य हो तो ऋषि ऐसे ऋषय मंत्र कहा मंत्र के दृष्टा वेद मंत्र की, की ज्ञाता ऐसे तो से ऐसे सूक्ष्म यह में महत्व काली भगवत अर्जुन सह सम्यवहार कालो गिर थी अभी जो व्यवहार इस समय नष्ट हो गया हे परम परम तपित संबोधन भी थे परम तप संबोधन ही उसकी व्याख्या करते हैं परम तापयी थी तपची थी परम अपने से भिन्न आत्मनो विपक्ष होता पर उच्च अपन विपक्ष होता उनको परा, परा पर इस शब्द से कहती टान पर सौर तेज गभस्ती भी भानु भी वह थी सूर्य जैसे तपा तेज प्रकाश सौर्य सूर्यता पराक्रम गति किरण उनके द्वारा सूर्य जी से तपाती थी परम तप शत्रुतापन अर्जुनों को कहते वर्तमान काले प्रकृत योग संप्रदाय रहित अभूत इत्याशं अधिकारी अभावात इत्या वर्तमान काल में प्रकृत योग संप्रदाय रहित तो कैसे हो गया इस आशंका उनसे कहा अभाव नहीं उनसे अधिकारी के पास ही योग रहता है अधिकार नहीं हो तो उपदेश करने पर व्यर्थ हो जाता है दुर्बलान अजित इंद्रियान प्राप्य नष्ट इम उपलभ्य लोकंषार संबंधी उपलभ्य दुर्बला दुर्बल जे दुर्बल क्या है अजितेन्द्रिया दुर्बल अर्थ है शब्द नहीं जो जितेन्द्र नहीं अजितानि जिता इंद्रिया यही जितेन्द्रिया जितेन्द्रिया अजितेन्द्रिया अजित को योग प्राप्त होने पर नष्टम योगम उपलब्ध देख करके जो योग नष्ट हो गया परंपरा से संप्रदाय से प्राप्त नहीं होता है लोग पुरुषार्थ संबंधी नहीं हो पुरुषार्थ संबंधी न उपलक्ष्य ठीक है तदेव दौर्बल्यम प्रकृत उपयोगी व्याख्या करते जो दुर्बल है यहाँ दुर्बल कम सा बोलना प्रकृत व्याख्यान करते अजित इंद्रिया को जीत लेना अभी बलवान काम यमक्रोधादिप्रधा पुरुषा प्रतिलब्य काम क्रोधा योग योगनष्टो विचिन्न संप्रदाय संत योगाषा लोक्य चेद कि योगोपदेशन आशंक्य तो योगाभावे परम पुरुषा शंका करती यद्य काम क्रोधादिप्रधान पुरुषा कामक्रोधादय प्रधानम ये पुरुषाण काम को दादी प्रधान काम को लोभ यही प्रधान पुरुष में तो काम को प्रधान पुरुष उनको प्राप्त होने पर पुरुषान प्रतिलब्ध्य काम को दादी अभिव्यमान योग जिन पुरुषों में काम को तो लोभ अधिक है उनके पास ही योग आने पर योग दब जाता है क्योंकि मुख्य होता है काम उसमें अति प्रबल होने से योग योग ज्ञान होने पर भी हो दब गया मुख्य काम को रोगों में ही अदब हो गया ऐसा उनसे फिर नष्ट और विचिन्न संप्रदाय हो जाता है ऐसा योग हो गया फिर भी योग के बिना पुरुषार्थ लोग हो सकता है योगाध योग के बिना यदि लोग का पुरुषार्थ संभव हो सकता है की मान्य योग उपदेशन योग उपदेश करने की क्या आवश्यकता है ऐसा संक्रांत से कहते जो तो योग अभाव योग नहीं रहेगा तो परम पुरुषार्थ प्राप्ति परम पुरुषार्थ मुख्य प्राप्त नहीं हुआ नित्या लोकमचपुरुषार्थ संबंधी न उपलक्ष्य पुरुषार्थ पुरुषार्थ नहीं पूर्वो योग विच्छिन्न संप्रदाय यो। अर्जुन तो अन्य योग मदर्थ तो मुच्य थे भगवत ऐसे अर्जुन की शंका हो सकती है पहले योग तो संप्रदाय हो गया संप्रदाय विचिन्न समाप्त संप्रदा हो गया अभी जो कहते कुछ दूसरे योग मेरे लिए कहते इत्याश्य कथनेयाद योग पुरातन योग भक् सखा चेक्तमें रस्यं केमस्योक्त योगा ते प्रख सै पुरातन योग अद्य मोक्त जो पुरातन योग पहले था वही में तुमको आज कहा जो द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय में ज्ञान योग कर्मयोग कहा गया मुख्य ज्ञान योग है वही पुरातन योग है वही में तुमको कहा क्यों कहते भक्तों से मैं सकाचे अशी तम मम भक्तो सका से ये रहाश्या। रहाश्या। रहाश्या रहाश्या। तो उत्तम रहस्यम सब रहस्य रहस्य भव रहस्य एकांत जो कहा जाता है को नहीं कहा जाता है और सब रहस्य में सबसे उत्तमम अतिम्यम यह तुमको मैं कहा क्योंकि तुम भक्त हो सका ठीक में कस्मत अन्यस्मी कस्मची पुरातन युग नोक्त भगवत अन्य जिस नहीं कहा अभी अर्जो को कह रहे युद्धभ भूमि इत्याश्या भक्त उत्तम हेतुमा भक्तोसी भक्त मे सकाचित अधिकारी प्रतिगत अधिकारी के प्रति योग कहना है क्यों के कारण क्या है अधिकारी के प्रति योग कहना है इसमें हेतु कहते रहस्यम ही एत उत्तम ये उत्तम रहस्य अनादिवेद मूलत्वाद योग से पुरातन तोग पुरातन पुरातन क्यों हुआ अनादि वेद वेद मूलक से योगी पुरातन हुआ भक्तों से सकाश थी भक्तों से भक्ति से स्थिति भक्त भक्ति शरण बुद्धिया प्रीति बस प्रीति विशेष शरण बुद्धिया वही हमारा शरण है जैसे प्रीति विशेष है साढ़िल्य सूत्र में भक्ति के आलक्षण का, का। सा परा अनुरक्ति ईश्वरी ईश्वरे अनुरक्ति साप परा सा है भक्ति पराभक्ति ये लक्ष्य उसका लक्षण है क्या अनुरश्वर ईश्वर में अनुर नहीं पर मुख्य है यहाँ प्रीति शब्द से राग नहीं तो या प्रीति अविवेकान विषय स्वर्ण पाईनी विषय में जो प्रीति प्रीति यदि सुख कहेंगे वो सभी विषय का नहीं होता है इसमें प्रीति का राग आसक्ति उसका विषय होता है वही ईश्वर में अनुरक्ति ईश्वर में ही अनुरक्ति यही भक्ति तयात ईश्वर में, <coughs> तया में प्रीति राग आसक्ति निज रूपम तया युक्तो निज रूपम अवेक्ष भक्तो विवक्षित निजस्वरूप निज स्वरूप परमात्मा का स्वरूप ही प्रीति का विषय भगवत स्वरूपम निजस्वरूप क्या भगवान का स्वरूपम अभेक्ष प्रीति। भगवान का जो स्वरूप तद विषय प्रीति आसक्ति जिसमें प्रीति युक्त भक्त भगवत स्वरूप में है जिसकी आसक्ति है ऐसे आसक्ति युक्त है भक्त विवक्ष तया है और सखा क्या है समान वया समान तो समान समान समान समान सहाय सहाय उमर वाला हो कोमल सखा रहम कथम योग तो है विशिष्योगलिंग ये ज्ञान याचत तो अद्योगनका भक्त मैं सखा ची अस्मत कारण भक्त सखाई तुम, तुम को का रहस्यमीस्मद्यम काम ये ज्ञानी अत्यरहस्य से तुम्हु का श्लोकगुल